कृष्ण अति शेषन्हा हरे कृष्ण अति शेषन्हा हरे कृष्ण बोलवंडावन बिहारी लाल की जय श्री राधा बिहारी देवजू की जय श्री चैतन चरतामृत ग्रंथ की जय श्री नृताय गौर हरिविंद जय जय गोपाल जय जय जय श्री राधारमण हरि गोविंद जय जय राधा गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्रीराधारमण हरि गोविंद जय जय भूलवंडावन हरि लाल की जय ओं नमो भगवती पुराण पुरुषोत्तमाय ओ जय पराशर पर सत्यवती हृदय नंदनु नो य से कमलगल तम वाग ममृत जगत्प्य विसर्ग विसर्गा नवलक्षण लक्षक्षतम श्रीपुषणाक्ष परम धाम जगद्धाम नमा तत् हृदय येरणया प्रवर्तोहम तो बराकूपोपी तस् हरे पदकमल वंदे श्रीचतन्य नारायण नमस्कृत्य नरम चरीब नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो अनरपित चरिम चरात करुणयावति जयमदीरेतचरी चरा कुणयावतीर्ण कलौ सामपयस हरपुर सुंदरदंब सन्दीप सदा हृदय कंद स्फुर वचीनंदन जयताम सुरतौर पंगोम मन मतेति मतर्वस्व पदाबुज श्रीराधाम मदन मोहनौ वांछाक्य कृपा सिंधुभ्य पत्ता पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नम हे श्री सनातन प्रभु कूणाबुराशे हे रूप दुर्गतिनैक दयावोक हे भट्टी भट्ठि रघुनाथ सुमते रघुनाथदासजीव मे कुत मन्मतेर्दया द्राक् तुलसी यत्र हरि काननम यू हरिशु परी चैतन्य चरतामृत श्री महाप्रभु आत्माराम श्लोक की 19 अर्थ पूर्व प्रसंग में कराए 19 प्रकार से श्री आत्मा का एक अर्थ वह देहारामी भी होता है आत्मा का शर्त अर्थ देह भी होता है आत्मा के सात अर्थ बताए थे इनमें एक अर्थ देह भी है उस देह के अर्थ को यहां पर कर रहे हैं आगे एक सौ प्यार है वन थ्री एट एक सौ अड़तीस रुपया देहारामी देहे भजे देहो पाधि ब्रह्म गौरिबो सत्संगे सेह कले कृष्णे भजन आत्माश्चे मान्या आत्मा राम का ये अर्थ है जो देह को ही आत्मा मानता है और देह का ही भजन करता है सबसे पहले देह का भजन करता है ऐसे जो जन हैं उनको भी यदि कभी सत्संग प्राप्त हो जाए तो सत्संग से वे भी कृष्ण भजन करने लगते हैं जैसे कि पूर्व प्रसंग में निरूपण किया गया पहले भी ये श्लोक आ चुका है अगर उदरम उपास ऋषि ऋषिवर्तमसु कूर्प दिशा परसर पद्धतिम हृदय आरुणो दहरम जो कूर्प दिशा मन स्थूल दृष्टि वाले हैं ऐसे ऋषिगण उदरम उपास उदर को ही मन शरीर को ही प्रधान करके मानते हैं शरीर की उपासना करते हैं परिसर पद्धतिम हृदयम आरुणो दहरम जो प्राणमय कोश और अन्नमय कोश इनको प्रधान नहीं मानते हैं वे मनोमय कोश को प्रधान करके मानते हैं और ऐसे आरुणी नाम करके जो ऋषि हैं वे गहर उपासना करते हैं अर्थात हृदय को ही ब्रह्म मानते हैं और ये मानते हैं कि हृदय से अनेक अनेक शेराए निकल रही हैं, अनेक अनेक नारियां निकल रही हैं, उन नाड़ियों के द्वारा ही आत्मा का पोषण हो रहा है वो हृदय ही प्रमुख है रक्त संचार ही प्रमुख है तत्वरात अनंत तव धाम शिरा उस हृदय से ही शिविर की ओर जाने वाली अनंत शाखाए निकल रही है परम पुन मुखे नुखे अंत में नियो के माध्यम से जिस समय सहस्रार चक्र में यह कुंडलनी प्रवेश करती है तो वह उस शिरोधाम माने ब्रह्मांड खोपड़ी जो है उसके उसमें जो अमृत की धारा बह रही है उस अमृत की धारा का पान करती है और फिर पुनः समेत न पतनती पुनः इस संसार में मृत्यु को प्राप्त करके वे नहीं आते हैं कृतान्त मुखे वे कृतान्त माने मृत्यु मृत्यु के मुख में उनको पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है तो ये देहाराम का ही वर्णन हुआ देह को ही जो आत्मा मान रहे हैं, उनका वर्णन हुआ देहारामी कर्मनिष्ठ याज्ञिक आदि जन सत्संग कर्म त्याज करे भजन परंतु ऐसे जो याज्ञिक जन हैं, मीमांसा को ही प्रधान करने वाले मीमांसा को प्रधान करने वाले याज्ञिक जन वे देह को ही मैं ही रमण करने वाले हैं देहारामी जन हैं ऐसे याज्ञिक जन भी सत्संग यदि उनको मिले तो वे कर्म का त्याग कर देते हैं और भगवत भजन करते हैं जब तक सत्संग नहीं मिलेगा तब तक मीमांसा ये कहता है कि मोक्ष नाम करके एक चीज है तो सही मनसाह विषय संग त्याग ये मीमांसा का दर्शन है मीमांसा का मोक्ष है कि मन का विषयों से अलग हो जाना यही मीमांसा का दर्शन है परंतु तो उस स्थिति में मीमांसा और न्याय ये दोनों चैतन्य आत्मा का जो स्वरूप है उस आत्मा के स्वरूप को सत्यो मानते हैं परंतु तो ये चित और आनंद में नहीं मानते न्याय और वैशेषिक ये दोनों आत्मा को सत मानते हैं सांक्ष और न्याय और मीमांसा सॉरी न्याय और मीमांसा ये आत्मा को केवल सत्य मानते हैं साक्ष और वैशेषिक ये आत्मा को सत और दोनों मानते हैं ज्ञान में भी मानते हैं और योग और वेदांत ये दो दर्शन आत्मा को सचित आनंद तीनों मानते हैं तो मीमांसा में और न्याय में मनसा मनसाह वैसे छेदा मन का विषयों से अलग हट जाना यही मोक्ष है परंतु ऐसे मोक्ष को मीमांसा कभी चाहता नहीं है वो कहता है जिसमें हमें पुरुषार्थ करने की सुविधा नहीं हो ऐसे मोक्ष को प्राप्त करके हम क्या करेंगे जड़ बन जाएंगे क्योंकि आत्मा का अपना स्वरूप जो है वो केवल सत है उसमें न ज्ञान है ना आनंद है मीमांसा के अनुसार तो जहां केवल सत्ता मात्र होकर के जड़ मात्र होकर के हम स्थित हो जाएं ऐसे मोक्ष को लेकर के हम करेंगे क्या क्योंकि पुरुषार्थ नहीं है तो आनंद की प्राप्ति नहीं है इसलिए शरीर को बनाए रखो कर्म करो हमारा ये शरीर बना रहे इस शरीर के बाद में देव इत्यादि शरीर मिले उन्नत शरीर मिले और उनमें हम सुखों को प्राप्त करें यही जीवन का लक्ष्य है इसलिए वे कहते हैं कि मोक्ष प्राप्त मत करो बल्कि पुरुषार्थ करने लायक ये शरीर है जीवन को अधिक सफल बनाओ इसलिए वे मोक्ष नहीं चाहते हैं वे कहते हैं कि अपूर्व कर्म करके अपूर्व करो अपूर्व से भाग्य मिलेगा भाग्य से भोग मिलेगा भोग करते हुए पुनः कर्म करो कर्म करने पर पुनः श्रेष्ठ अपूर्व की प्राप्ति होगी सुकृत के द्वारा अपूर्व के द्वारा फिर से भाग्य और भाग्य से भोग की तो ये क्रम निरंतर निरंतर चले और ऊंचे से ऊंचे पहुंचने का प्रयास करो अंत में जाकर के ब्रह्म लोक को प्राप्त करो ब्रह्मा का जो लोक है सत्य लोक वहां पहुंचो कर्म की अंतिम पहुंच जो है वो क्या है सत्य लोक की प्राप्ति ब्रह्मा के लोक की प्राप्ति ब्रह्मा का पद प्राप्त कर लेना ये तो बिल्कुल चरम हो गया एपिटोम परम लक्ष्य हो गया ब्रह्मा का पद मिल जाए तो इससे बढ़कर के तो कोई नहीं तो ब्रह्मलोक की प्राप्ति ये कर्म कांड का सबसे बड़ा अभिष्ट है इसके आगे कर्मकांड की गति नहीं है और वे कह रहे हैं ऐसा करने पर हमारे पुरुषार्थ करने की सुविधा मिलेगी पुरुषार्थ के द्वारा ही उन्नति होगी इसे कर्म करो मोक्ष मत चाहो इसलिए कोई भी मांसक मोक्ष नीचा आता है वह हर जगह अपूर्व करता है अपूर्व का तात्पर्य है कर्म का वह प्रभाव जो मन के साथ में जुड़ा रहेगा और मन के साथ जुड़ा होने पर आगे भोग को प्राप्त कराएगा उस प्रभाव को प्राप्त कर इसलिए कर्मण में स्मिन्न धूम्र धूमांत्म नाम भगवान आप आय गोविंद पाद पदमा ऐसा जो कर्म कांडी है मीमांसक जो देह को ही आत्मा मानता है और श्रेष्ठ देह प्राप्त करें माने पहले उत्तम देह प्राप्त हो उत्तम देह में भोग की प्राप्ति हो फिर भोग को निरंतर भोगने की क्षमता प्राप्त हो और भोग प्राप्त करते हुए और आगे बढ़ने की गुंजाइश बनी रहे अंत में हमें जाना अभी बहुत दूर है सत्य लोग तक जाना है इसलिए कर्म करते रहो ऐसे जो मीमांसा के हैं यज्ञ करने वाले उनको भी यदि कभी सत्संग मिल जाए जैसे शौनकालिक ऋषियों को सूत जी का सत्संग मिला तो सूर्य जी का सत्संग के विवेक करते हो गए और सूर्य जी कह रहे हैं सूर्य जी से शौनक ऋषि कह रहे हैं शौनक ऋषि बड़े बूढ़े हैं बड़े बूढ़े हैं 88000 शौनक ऋषि इनमें शौनक सबसे बड़े हैं और सूर्य जी से तो बहुत बर, बहुत बड़े हैं आयु में परंतु वे कह रहे हैं कि महाराज आज आपका संग मिला तो हमारा एक आख खुल गई है हमको एक ज्ञान की प्राप्ति हो गई है क्या के कर्मण अस्मिन न आश्वास हम जो यज्ञ कर रहे हैं इस यज्ञ में अब हमारा विश्वास नहीं रहा धूम्र धूम्रात्म नाम भवान धूम्र धूम्रात्म नाम हम कैसे हैं बोल यज्ञ का धुआं हमारे हृदय में धुएं का जाला जम गया है धूम से धूमरात्मा हो गए हैं हमारा हृदय धुएं से जम गया है धुआं हृदय में चारों। अब जो व्यक्ति धुएं से घबरा रहा हो जैसे उसको कोई अमृत पिलाए उसे जैसे नई फ्रेश ऑक्सीजन मिल जाए तो उसको चैन पड़ता है ऐसे यज्ञ से हमको चैन नहीं पड़ रहा है भगवान एक तो गोविंद पाद पदमा सबम मधु आप श्री गोविंद के चरण कमलों के मधु का हमको पान करा रहे हो आप हमको गोविंद के चरण कमलों का पान करा रहे हो अब तपस्वी प्रवृति यथा देहारामी है साध संग तपक्षार कृष्ण भजय जितने भी तपस्वी हैं वे भी देहारंभी हैं तप करके अपने शरीर को तपा लेना चिन्हमय बना लेना ये उनका अधिक प्रभावशाली बना लेना ये उनका लक्ष्य है तप कहते हैं शरीर के ऊपर जो मैल आ गया है मन के ऊपर इंद्रियों के ऊपर जो मैल है जैसे आग में तपा लेने पर सोने का दम दमाने लगता है सोना उसमें चमक आ जाती है इसी प्रकार इंद्रियों की शक्ति में तप के द्वारा चमक लाना इसका नाम है तप तपना ने तपाना तो तपस्वी भी अपने देह को तपाना चाहता है परंतु तो संग मिल जाए तो ऐसे तपस्वी की भी आख खुल जाती है वो तपस्वी भी भगवत भक्ति करने लगता है अब इसके लिए प्रमाण दे रहे हैं यत्चित तपस्वी नाम अशेष मलम जन्मोपचित श्री गोविंद के चरणों का भजन करने पर जैसा मन का मेल कटेगा वैसा तप करने से नहीं कटेगा तप करने से उस प्रकार प की निवृत्ति बैल की निवृत्ति नहीं होती है जैसे कि यत्पाद सेवा यद सेवाभिरुचि श्री गोविंद के चरणार की अभिरुचि यदि धारण की जाए तो तपस्वी नाम अशेष जन्मोपचितम तपस्वियों के द्वारा सभी जन्मों में उपचित माने जिसका ढेर बना लिया गया है ट हो गया है सारा जो पाप है वो इकट्ठा ढेर का ढेर इकट्ठा हो गया है ऐसा मलम है बुद्धि का जो है, वो मैल आपके की भजन करने से दूर हो जाता है तप के द्वारा दूर करना थोड़ा बहुत दूर होगा पूरी तरह से दूर नहीं होगा परंतु मल का परिपाक भगवत भक्ति के द्वारा जैसा होता है वैसा परिपाक कहीं दूसरी जगह नहीं होता है मल का परिपाक होना बहुत जरूरी है तांबे का घड़ा है उसको पानी से कितना भी धो चमक नहीं आएगी क्योंकि मल ताबे के ऊपर जम गया है चपक गया है परंतु तो उसमें क्या किया जाए बोल जरासा नींबू खटाई इमली ताबे के ऊपर लगा दी जाए तो इमली लगाने से खटाई लगाने से तेजाब लगा लगाने से वो मल जल्दी से पक जाएगा और जैसे ही पकेगा तब पानी से जनासा धोआ धोया जरासी यमुना जी की रेत लेकर के रज लेकर के रगड़ा तो मल दूर हो जाएगा इसलिए भक्ति की एक विशेषता है कि वह मल का परिपाक भी करती है और मल को धोबी देती है तो मल को दूर करने के लिए मल का परिपाक होना बहुत जरूरी है तंत्र शास्त्र में मन का दीक्षा विधि वह तंत्रशास्त्र में वह मल परिपाक का एक प्रधान साधन है कि उससे मल पक जाएगा और जल्दी से दूर हो जाएगा अन्यथा मल दूर नहीं होगा मेला घड़ा है ताने का कितना भी ऊपर से धो लो मिट्टी से मांझ भी लो तब भी पूरी तरह से साफ नहीं होगा दम दमाएगा नहीं और उसमें तेजाब लगा दो उसमें ही इमली लगा दो तो मल परपाक होगा फिर जल्दी से छूट जाएगा फिर दम दमाने लगेगा अपने मूल रूप को सामने दिखाने लगेगा तो भगवत भजन के द्वारा जैसे मल का परपाक होता है वैसा किसी दूसरे प्रकार से नहीं होता है संत्य क्षुणती अवभेदती सती यथा पदमुष्टिश्रता सरित संत्यम क्षुणती अवभेदती सती जहां पर अब अवभेदती उत्तरोत्तर तो बढ़ने वाली जो प्रीति है एध कहते हैं वृद्धि को अब मेधती माने निरंतर वृद्धि को प्राप्त होने वाली कृष्ण की सेवा की अभिलाषा जैसे जैसे आती जाएगी वैसे ही बुद्धि वह मल को दूर कर देगी जो मल बुद्धि में चिपका हुआ है उसको दूर कर देगी यथा पदंगुष्टिता सरित जैसे श्री गंगा जी भगवान के अंगुष्ठ से निकलने वाली श्री गंगा जी जैसे पाप को जल्दी से धोती हैं इसी प्रकार सभी पापों को तुरंत ही धो देती हैं इसी प्रकार श्री कृष्ण सेवा की अभिरुचि अभिलाषा जैसे होगी वैसे ही अभिलाषा तो बढ़ेगी और पापों को धो देगी देहा रामी सर्व काम सब आत्माराम कृष्ण कृपा कृपाए कृष्ण भजे छाने सर्व काम देहारामी को ही सर्व कामी कहा गया अका सर्व काम, काम उदार इसमें सर्व काम शब्द जो आया है वो सर्व काम का अर्थ देहाभिमानी के लिए ही है देहारामी के लिए ही है ऐसे जितने भी आत्मा रामगण हैं वे कृष्ण कृपा के यदि उनको सत्संग से मिल जाए तो वे भगवान का भजन करेंगे तो हम देव हम देव काचम दिव्य स्वामिन बरम नाचे हर वक्त सुधर <laughs> श्री ध्रुव जी कह रहे हैं कि हे प्रभु स्थानाभिलाषी तपसिस्त तो हम मुझे पिता की गद्दी मिल जाए पिता से भी बड़ी गद्दी मैं स्टेट खड़ी करके दिखा दू पिता ने मुझे गोदी में ले लिया था पिता को नीचे दिखाना है उनसे भी बड़ी गद्दी प्राप्त करके दिखा दूंगा तो स्थान का अभिलाषी था मैं राज्य गद्दी का मैं अभिलाषी था परंतु आया था राज्य प्राप्त करने के लिए पंत यहां आकर के नारद जी की मुनिन्द्र गुई हम श्री मुनिंद्र नारद उनकी कृपा से हे देव अहम ताप्तवान मैंने तुमको प्राप्त कर दिया है मेरी दशा वही हुई जैसे कोई व्यक्ति कांच को ढूंढ रहा हो काचम विचे और एवं दिव्य रत्नम परंतु उसको कांच ढूंढते ढूंढते दिव्य रत्न मिल जाए ऐसे ही हे प्रभु अब मैं स्वामीन कृतार्थ होतार्थ हो गया आपके चरण मिल गए अब मुझे तुच्छ रत्नों को कांचों को ढूंढने की आवश्यकता क्या है इसलिए वरम ने याचे हे प्रभु आपसे कोई भी वरदान मैं अब नहीं मांग रहा आया था कांच को मांगने के लिए परंतु दिव्य रत्न मिल गया अब इस दिव्य रत्न को प्राप्त करके अब वरम ने याचे दूसरे वर को नहीं मांगा श्री सनातन गोस्वामी के चरित्र में श्री एक लीला उसका वर्णन किया गया है श्री नहर ठाकुर महाशय ने भक्ति रत्नाकर में इस लीला का निरूपण किया कि एक बार कोई ब्राह्मण उसने सनातन गोस्वामी का नाम सुना और मन में विचार किया कि बड़ी सिद्ध महात्मा है तो आया सनातन गोस्वामी के पास में परंतु तो कुटिया में जब देखा है तो वहां पर मिट्टी का एक करवा रखा हुआ है एक कंथा है सनातन गोस्वामी जी बैठे अपने माल लज कर रहे हैं मन में विचार किया अरे किसी ने मेरे साथ में मजाक कर दिया मैं तो ये समझ रहा था कि कोई राजा महाराजा होंगे या कोई बहुत बड़े मेहनत होंगे मुझे कुछ धात लड़की की शादी है कुछ सहायता कर देंगे धन की यहाँ पर तो खुद ही माधुकरी करने के लिए जाते हैं माधुकरी करके लाते हैं मिट्टी का ये करवा कुछ है तो है नहीं महात्मा के पास में इसलिए मुझसे कुछ बोल नहीं सका हिम्मत नहीं हुई कुछ, कुछ देर बैठा रहा अच्छा हमारे दंडवत ऐसा कहकर के जाने लगा सनातन गोस्वामी जान गए कि कोई अभिलाषा लेकर के आया है बोले महात्मा कैसे आए बोले मारे बस दर्शन करने बोले ना ना ऐसा बात तो नहीं है कुछ ना कुछ मांगने के लिए आए हो लेने के लिए तो आए हो बोले मारे आपने पहचान लिया था तो यही आया तो था यहाँ पर कोई इच्छा ही लेकर के पर हिम्मत नहीं हो रही है मुंह नहीं है आपके पास में है ही क्या जो आपको मांग बोल के आ चाहिए बोल लड़की की शादी है बहुत हाथ रहा है महंगाई भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है अब क्या करें क्या नहीं करें समझ में नहीं आई कैसे करें बोले धन चाहिए बोले हाँ बोल भाई बहुत दिन पहले हमने यहां घूरे के पास में मणि को पड़ा हुआ देखा था उसको यो ही लठिया से ठोक दिया कहीं दबा दिया वो तुम्हारे भाग्य में होगी तो मिल जाएगी जाके खोद के देख लो पास में पड़ी हुई थी एक छोटी सी सरिया ये सरिया लेकर के लगा घूरा खोदने के लिए वो सरिया एकाएक नजाने किसी चीज से टकराई और टकराते ही लोहे की सरिया सोना हो गई सोने की बन गई किस चीज से टकराई जैसे देखा वो तो पारस मणि मिली स्पर्श मणि ये तो बड़ा पसंद हो रहा था कि आह आज तो मुझे मैं माला माल हो गया पारस मणि को हाथ में लेकर के जो जा रहा था इतने में ही लौट रहा है जा रहा है बड़ा उछलता उछलता कूदा कूता मन में विचार कर रहा है कि जरूर महात्मा के पास में इससे भी मणि मणि कोई कोई बड़ी होगी, बड़ा धन होगा कि उसने पारस मणि को घूरे में पटक दिया तो इनके पास में इससे बड़ी कोई ना कोई संपत्ति जरूर होनी चाहिए लौट करके आया सनातन गोस्वामी जी बोले भाई आप लौट करके क्यों आया है बोल नहीं मैं इसलिए लौट करके आया हूं कि आप जिस धन के धनी हैं वो धन मुझे प्रदान कर दो बोले बेटा वो धन तो मिलेगा तुझे तब जबकि तू इस पारस मणि को यमुना जी में फेंकिया इसको यमुना में फेंक दे फेंक फेंकिया हमारे अभी जाता हूं और जब उसने इतनी हिम्मत दिखाई और उस मणि को यमुना जी में फेंका और लौट के आया तो सनातन गोस्वामी जी ने उसको हृदय से लगा लिया बोलो सनातन गोस्वामी पाद की जय अपूर्व से कृपा कर दी और कृष्ण प्रेम रूपी महारत्न उसका धनी उसे बना दिया उसको प्रेम दान कर दिया तो यही यहां पर कह रहे हैं के काचम दिव्य रत्नम स्वामिन उसमें याचे फिर उसे कोई चीज की की आवश्यकता नहीं रही लड़की की शादी जैसे होगी वैसे हो जाएगी सब जो होगा सो होगा फिर उसने वरम याचे द्वारा वर याचना नहीं की ऐसे यहां पर भक्त कह रहा है श्री ध्रुव जी कह रहे हैं कि हे प्रभु कांच को ढूंढते हुए दिव्य रत्न मुझे मिल गया अब मैं कृतार्थ हो गया हूं मैं वर अन्य वर नहीं चाह रहा ये चार प्रकार के अर्थ कर दिए इस प्रकार तेईस अर्थ यहां पर हो गए ये जो महात्मा राम है जो देहा हैं वे भी भगवान का भजन करते हैं देहाराम में जो मृग्रंथ हैं, वे भगवान का भजन करते हैं देहाराम में जो मुनि हैं, वे भी तपस्यादी सुख का त्याग करके भगवान का भजन करते हैं वे देहाराम गण ही आत्माराम हैं, वे भी भजन करते हैं अब चा के साथ में मिलाकर के आत्मा रामच मुन ये कहकर के अब निर्गंथ होकर के और अपी शब्द लगा करके इनके अर्थ को इस प्रकार बढ़ाया गया अब ज निर्गंथ और मुनि इन चार अर्थों को और मिलाकर के इस अर्थ का निरूपण कर रहे हैं, च शब्द अंग्वाचय च का एक अर्थ हो होता है अंग्वाचय अंग्वाचय माने ये करते हुए साथ ही साथ में यह भी कर लेना उसका कहते हैं अनुवाचय माने साथ साथ में कोई कार्य कर लेना उसको अनुवाचय कहते हैं जैसे बटो भिक्षा मट बोल भिक्षा भी कर लेना और गाय को भी बुला करके ले आना हा करके ले आना भिक्षा करने जा रहे हो साथ के साथ में गाय को ले आना तो ये चकार का एक अर्थ होगा भिक्षा करो और गाय को ले आओ तो और शब्द जो है वो अंदवाचय के अर्थ में एक मुख्य कार्य के साथ में गौण कार्य कर लेना तो ये अर्थ भी यहां पर निकल जाएगा तो आत्मा राम जो देहाविमानी है वे भी भगवान का आराधन करते हैं अब कृष्ण मनन मुनि कृष्णे सर्वदा भज मुनि शब्द कौन को कहेंगे बोले जो कृष्ण का मनन करे उसका नाम मुनि है तो भले देहाली था परंतु तो अब वो मुनि होकर के कृष्ण का भजन करने वाला कृष्ण का भजन करे तो इस प्रकार मुनि भी कृष्ण जन का भजन करते हैं अपी शब्द ग्राह के अर्थ में भी आता है निंदनी अभी तक विषयों में लगा हुआ था इसलिए निंदनीय था अब वो ठाकुर का भजन कर रहा है निर्ग्रंथ होकर के वो भजन करे अब निर्गंथ शब्द की व्याख्या कह रहे हैं शब्द की व्याख्या कर रहे हैं निर्गंथ शब्द कहे व्याध निर्धन साधु संघ सेह करे श्रीकृष्ण भजन निर्गंथ शब्द का अर्थ है एक बहिलिया निर्धन बहिलिया साध संग हो जाने पर वो भी श्रीकृष्ण का भजन करेगा राम कृष्ण रामाश एव हय कृष्ण मनन व्याध हय पूज्य भागवतोत्तम श्री कृष्ण ही परम परम आराधनी होकर के विराजमान है सो कृष्ण रामाश्चे एव कृष्ण मनन जो कृष्ण का ही निरंतर भजन कर रहा है वह हुआ कृष्ण राम व्याज भी परमो परम उत्तम हो गया बोले मानी क्या कौन सा व्याज कौन उत्तम हो गया बोले इस व्याध की कथा कहते हैं एक भक्त व्याघेर कथा सुनो सावधानी एक भक्त व्याघ की कथा हम तुम्हारे सामने कह रहे हैं इससे सत्संग की महिमा का ज्ञान हो जाएगा एक दिन श्री नारद सर्वत्र नारायण बुद्धि रख रहे हैं और त्रिवेणी स्नान करने के लिए प्रयाग के पास में गए वन के मार्ग से जा रहे हैं वन पथे देखे मृग आछे भूमि पड़ी जी ने देखा जंगल के रास्ते से आए हैं कि कुछ मृग अधमरी अवस्था में पृथ्वी के ऊपर पड़े हुए हैं भग्न पाद कौरे फड़फड़ी फड़ फड़ा रहे हैं मरे नहीं हैं। बाण से विद्ध हो गए हैं बाण उनके गड़ा हुआ है और भग्नपाद उनके चरणों में बाण लगा है टूट गए हैं और वो हरिण रास्ते में बन के मार्ग में पड़ा हुआ फड़फड़ा फर रहा है आगे चले कुछ दूर वहां पर देखा कि एक शूकर है उसके भी पैर टूट गए हैं और वो भी फड़फड़ा फर रहा है आगे गए वहां पर एक ससा को खरगोश को देखा कुछ दूरी पर यह भी फड़फड़ फर रहा है बाण लगा है प्राण भी निकले हैं इन जीव के दुख को देख करके नारद जी मन ही मन में बहुत ज्यादा व्याकुल हो गए कुछ दूर आगे गए तो देखा कि वो ब्याज वृक्ष की ओट होकर के खड़ा हुआ है और मृग मारे वाले आछे बाण जुड़ाइया और दूसरे मृग को मारने के लिए बाण का इशारा कर संधान कर रहा है निशाना साध रहा है काला रंग है लाल नेत्र महाभयकर ये बहेलिया है धनुर्बाण इसने अपने हाथ में ले रखे हैं साक्षात ये लगता है कि यम धर्म राज आगे पथ छाणी नारद तार निकटे चले नारद जी ने अपना रास्ता छोड़ दिया और उस व्याधि के पास में नारद जी आए नारद देखिया सब मृग पलायन नारद जी को देख करके अन्य जो मृग थे वे तो भाग दे क्रोधाया ब्याज तारे गाली दीते चाहे क्रोध तो होकर के वो मृग वो व्याध उन मृगों को गाली दे रहा है और नारद जी को गाली दे रहा है कि अरे महात्मा कहां से आ गया मेरे सारे शिकारों को तूने ने भगा दिया तेरे आने से मेरे शिकार भाग गए परंतु नारद प्रभावे गाली मुखे ना बाहर आए वो मृगों को गाली देना चाहता है नारद जी को भी गाली देना चाहता है परतु तो नारद के प्रभाव के कारण इसके मुख से गाली नहीं आ रही है गाली निकल नहीं रही है बड़े कठिन में उसने कहा कि गोसाई प्रमाण पथ छाने इन्हें आयला तोमा देख मोल लक्ष्य मृग पलायेला के हे गोसाई हे नारजी हे साधु आप प्रमाण पक्षाण के आएगा जो सही रास्ता था उसको छोड़ करके ये टेढ़े मेरे रास्ते में जंगल के रास्ते में तुम कह को घुसे आए अरे तुम्हारी रास्ता है अपने रास्ता से जाओ हमारे इस जंगल के अंदर क्यों घुसे आए तुम हमारा तो तुमने नुकसान कर दिया तुमको देख करके मेरे लक्ष रूप जो मृत थे मे भाग गए मेरे शिकार मेरे हाथ से निकल गए नहीं तो उनको उनका उनका मैं शिकार करने वाला था और वे हाथ से निकल गए नारद कहे पथ भूल आगे ना हम पूछते बोले भाई मैं रास्ता भटक गया हूं इसलिए मैं पूछने के लिए रास्ता पूछने के लिए तुम्हारे पास में आ गया हूं नारद जी के बच्चे झूठे थोड़े होंगे नारद जी कह रहे हैं अपना नाम लेकर के बस तो जैसे उस बहेली आपको समझाने के लिए कह रहे हैं तुम रास्ता भूले हो कह रहे हैं मैं रास्ता भूल गया था इसलिए रास्ता पूछने के लिए आया परंतु तो आप कह रहे हैं कि मैं रास्ता नहीं भूला था तुम रास्ता भूले थे सो मैं रास्ता भूल गया था इसलिए रास्ता पूछने के लिए आया पर मन एक संशो है कहा खंडाई मेरे मन में एक संदेह है उसका तुम निराश कर दो उसका समाधान कर दो एक मन में यहां आ रहा था तब मन में एक शंका हो गई और उस शंका का अब तुम ही निराश कर दो मैंने रास्ते में देखा एक सुअर वह तड़फड़ा रहा है मरा नहीं है तुमने बाल मारा था उसे एक मृग देखा जाने तुम्हार हो मैं जान गया कि तुम्हारा ही बाण उसके लगा है उसके पैर टूट गए हैं यही कहो से ही तो नश्चाय बोले हा हा मैंने मारा है मेरा बात निशाना कभी खाली नहीं जाता है मैंने उस जाऊंगा अब उस सुअर को उस मृग को उस शश को जिनको मैंने घायल करके पटका हुआ है अब वे कहीं भाग नहीं जाते हैं थोड़ी देर आराम से जाऊंगा कोई बात नहीं, कहीं भाग थोड़ी जाएंगे वे, उनको मैंने इसीलिए घायल कर दिया है नारद कह रहे हैं कि यदि जीवे मार तुम्हें बाण अर्थ मारा करो केन, के नाण बोले ये तुमको जीवों को मारना ही है तुम्हारी आजीब का है बोले मार तो मेरी आजीब का है भाई ये तुम्हारी का ही है तो तुम जब बाढ़ मारते हो तो उसको अर्ध करके क्यों छोड़ते हो ऐसी बाढ़ मारो कि बेचारे का जल्दी से तुरंत ही प्राण निकल जाए वो तरसता है कितना तक, तकलीफ होती है उसको अर्ध मारा मरा करके क्यों उसके प्राण ले रहे हो एक झटके में ही उसको क्यों नहीं समाप्त कर देते हो बोलना व्याद कहे शून्य गुसाई नाम मेरा नाम मृगारी है अपना नाम बताया पिता शिक्षाते आमी करे ऐसे काम मेरे पिता ने मुझे शिकार करने की शिक्षा दी और उनकी शिक्षा से मैं ये काम करता हूं कि अर्ध मरा हुआ जीव हुआ जीव जिससे में फड़ करता है फड़ है तभी तो आनंद अंतर है उसको फड़ फर फड़ाता देख करके मेरे हृदय में बड़ा आनंद होता है एक साथ मार दिया तुरंत मर गया क्या मतलब उसको देख करके आनंद कोई किसी को तड़सते हुए देख करके मुझे बड़ा आनंद होता है नारद कह रहे हैं भाई एक वस्तु मांगी तुम्हार स्थान है बोले मैं अब तुमसे एक भीख मांगता हूं तुमसे एक भिक्षा मांग रहा हूं मांगो व्याद कहे मृगा यही तुम्हार मने वो तुम्हारे जो भी चाहो हो की चाहो लाओ इस मृग को तुमको दे देता हूं मैं और मान लूंगा इस मृत को तुम ले जाओ So, मृग आदि ले ले लो मृग छाल चाहिए यदि आइस मोर भरे यदि तुमको मृ की छाला चाहिए तो मेरे घर पे आओ यही चाहिए ताहा देवी मृग व्याघ्राम भोरे शेर की खाल मृी खाल जो तुम मांगोगे वो मैं तुम दे दूंगा नारद कह रहे हैं कि हाँ किछ ना चाहे ना ना मैं इनमें कोई भी चीज नहीं चाहता हूं आ रे दान आम मांगी तुम्हारा ठाए मैं तुम्हारे से एक भिक्षा मांग रहा हूं ये नहीं मैं कोई दूसरी भिक्षा तुमसे मांगता हूं बोले क्या के काले हईते तुम्हें यही मृगा दे मारे हुए पृथ्वी मारे हुए अर्थ मारा ना करे मैं तुमसे ये भिक्षा मांगने के लिए आया हूं कि कल जब तुम मृग इत्यादि को मारो वो तो तुम्हारा काम है मारो, मारोगे परंतु तो उसको एक बार में ही मार देना उसको तड़फड़ाते हुए मत छोड़ना ये तुमसे भिक्षा मांग रहा उसको अधमारा मत करना अरे ब्याज बोला कि वा दान मांगी ले हमारे महाराज आपने क्या दान मांगा ये कोई दान है क्या अर्थ मारे ने किये कहा उनको मानना मार, तो है ही चाहे एक बार में मारा चाहे उनको तड़फा करके मारा अर्ध मारे हुए कि वह हो आधे मारने से क्या होगा अंत में तो मरना ही है उनको ताहा कहा बोरे मुझे बताओ क्या आधा मत मारना इससे क्या हो जाएगा नारद कहे अर्ध मारी ले जीव पाए व्यथा आधा यदि मारते हो तो जीव को व्यथा की प्राप्ति होती है जीव दुख तो मार हृदय हई बे अवस्था तुम जीवों को जैसे दुख दे रहे हो एकदम तुमको भी यही दुख भोगना पड़ेगा आज तुम्हें जीव मार यही अल्प पाप तुमार तुम्हारा आजीब का है तुम जीवों को मारते हो चलो तुमको पाप तो लग रहा है पर तुम्हारी जीव का है इसलिए इसको यह आधा पाप है तुम्हारा अल्प पाप ही तुमको लग रहा है ज्यादा नहीं लग रहा है परंतु जब तुम कदर्शना दे करके किसी को तड़फा तड़फा करके मारते हो तो तुमको बहुत बड़ा पाप लग रहा है तो भाई इतना पाप क्यों लेते हो थोड़ा ही पाप ले लो कदर किया अच्छे मारे जब जीव को तड़फा तड़फा करके तुम मारते हो तारा तैसे तुम्हार मारे जन्म जन्मांतरे ध्यान रखना ये जीव भी इसी प्रकार तुमको दूसरे जन्मों में तड़फा तड़फा करके मारेंगे इसलिए इतना पाप अपने सिर मत हो नारद के संग से व्याध का मन भी पसंद हो गया और उनके बाक्य को सुनकर उस के उसके हृदय में भाई भी उत्पन्न हो गया कि ये इसी तरह से मुझे तड़फा करके अगले जन्म में मारेंगे व्याध कहे ब्याल ब्याध बाल्य अमार कर्म मैं तो बालक पने से यही ही शिकार का काम कर रहा हूं ऐसे ही तड़फा तड़फा करके जीवों को मार रहा हूं के मन तनुम पामम हाय मेरे शरीर का पामर अधम कैसे तर पाएगा इसका कोई उपाय है मेरा पाप चला जाए इसका कोई उपाय हो तो मुझे बताओ के मन उपाय इसका क्या उपाय विस्तार कहो मोरे पड़ो तुम्हार पाये विस्तार पूर्वक तुम मेरे सामने कहो मैं आपके चरणों को पकड़ कर रहा हूं नारद कह रहे हैं कि यदि अमार बचन तबे से कौरितुमार मोचन यदि तुम मेरे बचनों को मानो तो मैं उपाय बताता हूं और ये उपाय ऐसा है कि तुम्हारे सारे पाप मुक्त हो जाएंगे तुमने अभी तक भी जो पाप किए हैं वे पाप भी मुक्त हो जाएंगे यदि धर अमार बचाओ, यदि तुम मेरे बचनों को स्वीकार करते हो मांगते हो कहे, यही कहो, सही तो ना ना आप जो कहोगे वो करने के लिए मैं तैयार हूं मेरे पाप दूर हो जाए हाय हाय हाँ, मैं तो डर गया कि ये सब जिनको मैंने तड़फा तड़फा करके मारा ये ऐसे तड़फा करके मुझे मारेंगे भयभीत हो गया हूं नारद कहे कि धनुक भांग कहे बोले अपने धनुष को तोड़ डालो नारद जी ने कहा कि अपने धनुष को तोड़ डालो उस समय वो ब्याज कहने लगा कि मारे धनुष तो मेरी आजीब का है धनुष भांगी ले बढ़ती भी के मौन धनुष के बिना फिर मैं शिकार कैसे करूंगा नारद कहे आमे प्रतिदिन घबरा मत तेरे भोजन की जिम्मेदारी मेरी मैं प्रतिदिन आकर के तुझे यहां अन्न दी जाऊंगा भोजन की अन्न सामग्री तुझे भिजवा दूंगा यह हिंसा का कार्य तू छोड़ दे क्योंकि हिंसा करने पर जो दूसरे को कष्ट है वो कष्ट तुझे नहीं होना चाहिए तू शाकाहारी बन और शाकाहारी बन करके तू रहा ये मांसाहारी बनने का तू कार्य त्याग कर क्योंकि मांसाहार करने पर जरूर किसी न किसी प्राणी को कहीं कष्ट की प्राप्ति होती है उसके प्राणों का हरण किया जाता है और प्राण सबको प्यारे हैं इसलिए मांसाहारी मत बन मांसाहारी जो हैं वो कोई ना कोई दूसरे को कष्ट देकर के ही मांसाहारी बन रहे हैं जबकि शाकाहारी वे किसी को कष्ट नहीं दे रहे हैं फल में वृक्ष में फल लगा यदि फल को कोई तोड़ ले तो बहुत अच्छी बात नहीं तोड़ रहा है तो फल अपने आप वृक्ष छोड़ देगा गाय उसका दूध है पशु का उत्पाद वो भी गाय का दूध भी परंतु यदि दूध नहीं निकाला जाएगा तो गाय तरफाएगी गाय रमाएगी और उसके एनों से दूध अपने आप निकलने लगेगा इसलिए दूध कारने में गाय को कष्ट नहीं इसलिए पशु का उत्पाद होने पर भी गाय का जो दूध है वह परम परम पवित्र माना गया गाय अपने आप उस दूध का त्याग करेगी बासल के द्वारा वह उस दूध का त्याग करेगी उसे उसके द्वारा कष्ट नहीं है परंतु जहां कष्ट देकर के किसी से कोई वस्तु प्राप्त की जाएगी वो मांसाहार करने पर वह कष्ट देकर के ही किसी चीज को प्राप्त किया जा सकता है तो नॉन वेज और वेज में यही अंतर है कि एक जगह प्रकृति स्वयं देती है कृपा करके दूसरी जगह कष्ट करके किसी की वस्तु को किसी के प्राणों को लिया जाता है इसलिए उचित नहीं है इसलिए तो चिंता मत कर मैं तुझे अन्न दूंगा धनुष भांग व्यातारे चौरणी पड़े नाराज जी का प्रभाव उस ब्याज ने बहेलिया ने उसी समय धनुष को तोड़ दिया नारद जी के चरणों में गिरा तारे उठाए नारद उपदेश करे नारद जी ने उसको उठाया और उपदेश किया घरे गृह ब्राह्मणे दे वस्त्र एक -एक परि बाहरे दुई जन ये घर में गया और नारद जी ने उसको उपदेश दिया घर में जा और ब्राह्मण धन तेरे पास में जितना भी धन है उस धन का दान कर दे ब्राह्मणों को ब्राह्मणों को दान कर दे एक एक वस्त्र पर बाहरे हो दो जन एक एक वस्त्र पहन करके तुम दोनों जने पति पत्नी दोनों बाहर निकल आओ ग्रह का भी त्याग कर दो बंद चले जाओ नदी तीरे एक खांडी कुटी कह दिया नदी के किनारे एक स्थान पर एक कुटी बनाओ ताल आगे एक पिंड तुलसी रोपी और उसके आगे एक था बनाओ और तुलसी थामे में तुलसी जी को तुलसी परिक्रमा करे तुलसी सेवन तुलसी की परिक्रमा करो तुलसी जी की सेवा करो और कृष्ण नाम का संकीर्तन करो मैं तुमको बहुत अन्न दूंगा प्रतिदिन दिन दिन तुमको तुम्हारे पास में अन्न पहुंच जाएगा सही अन्न निह यथ खाओ दू जल उस अन्न को लो जितना खाना है जितनी आवश्यकता है उतना उसमें से ले लिया करो जितना तुमको आवश्यक है उतना अन्न ले, ले, ले लिया करो ज्यादा संग्रह करने की जरूरत नहीं है तभी सही तीन मृग नारद सुस्त और उस समय श्री नारद जी ने उन तीनों अगमरे जो जीव थे इन तीनों को स्वस्थ कर दिया इनके रोग को दूर कर दिया सुस्त हाया तीन मृग धाया पायल पलायल स्वस्थ होकर के वे तीनों मृग भागे। मृ माने पृथ्वी मृग माने पशु मृग माने पृथ्वी उस पर जो गमन करे उसका नाम मृग ख माने आकाश उसमें जो गमन करे उसका नाम खग मृग और खग मृग माने पृथ्वी पर विचरण करने वाला बाद में वो रूढ़ हो गया कहीं हरिण के लिए अन्यथा मृग में सभी पशु आ गए मनुष्य भी मृग है तो सभी पशु आ गए मृग में जो आकाश में गमन कर करे उसका नाम खा देखिए व्याध मन है चमत्कार ब्याध के मन में बड़ा चमत्कार हुआ घर में जाकर के ब्याद गुरु के परे नमस्कार श्री नारद जी को प्रणाम करके ये ब्याद घर में चला गया यथास्थाने नारद गेना ब्याध आयल घर नारद जी अपने स्थान पर चले गए ब्याज अपने घर लौट करके आया और नारद जी के उपदेश का पालन कर रहा है ग्राम ग्रामे ध्वनि अरे ब्याज वैष्णव हॉइल गाँव में हल्ला मच गया अरे नारद जी की कृपा से एक ब्याज वैष्णव हो गया है वैष्णव हो गया है ग्राम ग्रामे लोग सब अन्न आने दीते लागे सब लोग अरे एक महात्मा हो गया है महात्मा गाँव के लोग आए और वहां ढेल लगा ले अन्न का ढेर लग जाए सब लोग गांव के कोई ना कोई व्यवस्था अपने आप कर दे संतों को कोई चीज की कमी नहीं होती है सब सब व्यवस्था ठाकुर जी करवा देते है ना तो ग्रामीण सब अन्न आने देते लागे ला। गांव के सभी लोग अन्न भी लाकर के इनको देने लगे कोई अन्न दे जाए कोई वस्त्र दे जाए जिस चीज की जरूरत हो कोई न कोई दे जाए एक दिन अन्न आने दस बीस जने अब एक दिन दस बीस जन ले आए दिन तत्व यत खाए दो जने पर इसमें इतना वैराग्य कि जितनी हमको आवश्यकता है केवल उतना लेंगे ये उतना ही ले सबको मना कर दे ना जरूरत नहीं है बस सामने ले लिया इतनी हमको जरूरत है इतना सामने ले ले और उसे अपना काम चलाए एक दिन कहल नार सुनो पर्वत हमारे एक शिष्य आते चलो देखी थे एक दिन श्री नारद जी ने पर्वत नाम करके एक ऋषि से कहा अपने मित्र से नारद जी के मित्र हैं पर्वत ऋषि उन पर्वत ऋषि से कहा कि मेरा एक शिष्य है बहुत दिन से उसकी कोई खबर नहीं है उसको देखने के लिए चलते हैं चलो देखे तब ये दू ऋषि आयला से ही ब्याध दोनों ऋषि उस ब्याज के स्थान पर आए ब्याज के घर के पास में दूर से ही ब्याज ने जब देखा कि गुरुजी आ रहे हैं ये तो अस्तम व्यस्त उठ करके एकदम दौड़ा आकर के पथ नहीं पाए रास्ता भी नहीं देख रहा है कूदते फाटते हुए नारद जी के पास में आया और पथे पिपीन का एतोतुरे तो पाए रास्ते में चीटियां हैं तो ये चीटियों के ऊपर पैर नहीं रख रहा है इतना दयावान हो गया कि इधर उधर चीटियों के पैर रखते हुए ये आगे चल रहा है अस्त व्यस्त दौड़ रहा है दंडवत स्थाने पिपील कार्य देखिया दंडवत करने का जो स्थान है वहां पर भी चीटियां थी अब दंडवत दंडवत कैसे करे वहां पर भी चीटियां थी बत्तर स्थान छाण पड़े दंडवत होया ऐसी स्थिति में व्याध ने पहले वस्त्र स्थान छाने पौड़े बसरे स्थान छाने कपड़े से उन चीठियों को इधर उधर हटाया और फिर दंडवत की चिठियों को हटा करके और फिर नारद जी को दंडवत कर रहा है साष्टांग दंडवत कर रहा है तो बस्ते स्थान छाने पौले दंडवत हो होया नारद कहे ब्याज एना हो आश्चर्य नारद कह रहे हैं कि हे इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है हर भक्त हिंसा शून्य हाथ भजे जिसके हृदय में हरि की भक्ति होती है ऐसा हिंसा से शून्य अपने आप ही हो जाता है तब हिंसा अहिंसा देव गुणा हे व्याध तुम में जो अहिंसा आदि गुण आए हैं ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है हरिभक्त आए न्यु पर ना जो हर भक्ति में हो जाते हैं वे दूसरे को कभी भी कष्ट नहीं देते हैं इन दोनों ऋषियों को अपने आंगन में लेकर के आया कुशासन ला करके आदर पूर्वक पर्वत ऋषि और नारद ऋषि इन दोनों को बैठाया बड़े श्रद्धा पूर्वक जल लेकर के दोनों के चरणों को धोया है पाद प्रक्षाल से जल स्त्री शरणिल पिया श्री चरणामृत लिया माथे के ऊपर चरणामृत धारण किया तम पुलक अश्रु ये हो रहे हैं कृष्ण गुण का गायन कर रहे हैं ऊर्द बाबू नृत्य करे वस्त्र उड़ाए और वस्त्र फैला करके ऊंचे हाथ करके ये नृत्य कर रहा है व्यास के इस प्रेम को देखकर के पर्वत महामुनि वे आश्चर्यचकित हो गए और नारद जी से कह रहे हैं कि नारद बाबा आप तो पारस मणि हो नारद देव कहे तुम्हें हो स्पर्श मणि कि तुम तो पारस हो अ देवर्षे हे देवर्षी आप धन्य है कृपया यश तत्थ आपकी कृपा से नीचो पी उत्पुल को ले भे ये नीच व्याग भी रोमांचित हो रहा है को रति रतिमें और इसने अचुक में रति कही है प्रीति की है नारद कहे हे वैष्णव तुम अन्न किछ आए व्याद कहे यार पठाओ तुम्हारे पास में अन्न अन्नबन्न आ रहा है कि नहीं अजीब का कैसी चल रही है व्याद कह रहा है मगर जो आप पठाते हो सही दिया पाए आए आप जिसको भेजते हो वो अन्न मुझे दे जाता है अन्न ना पठाओ किचु कार्य न इतना अन्न काय को भेजते हो मुझे इस अन्न की जरूरत नहीं है इतने अन्न की जरूरत नहीं है तभी चाहिए हम घर में दो आदमी हैं कितना अन्न लगेगा केवल भोजन करने के योग्य अन्न हम चाह रहे हैं नारद कहे ऐसे रहो तुम ही भाग्यमान आह तुम बड़े भाग्यशाली हो इसी प्रकार तुम यहां निर्वाह करो यहां रहो ऐसे ही रहो एक दुई जने कैला अंतरधान ऐसा कहकर कि दोनों जने अंतर्धान हो गए ये हमने तुम्हारे सामने व्याध के उपाक्षान का वर्णन किया इसको जो सुनेंगे उनको साध संग के प्रभाव का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा इसलिए आत्मा राम का अर्थ को ही जो परम उपास्य मानते हैं यदि उनको भी सत्संग की प्राप्ति हो जाए तो वे भी श्री कृष्ण की अपूर प्रीति को प्राप्त कर लेते हैं ये आत्मा अहित की भक्ति आत्मा रामगण माने देह में आसक्त जन वे भी श्री हरि की अहित की भक्ति करते हुए हो रहे हैं अब इसी शब्द में आत्मा राम में अति और चौ इनको जोड़ करके फिर अनेक अनेक जो अर्थ हैं वो अनेक अर्थ यहां पर कह दिए के बोलो वृंदावन बिहारी लाल की गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा हरि गोविंद जय जय राधारमण हरि गोविंद जय गृताय गौर हरी वो जयेश राधेश